इसमें हम लोग उपघात का विचार पूरा किए थे इसका अष्टम पृष्ठा का टीका में अंतिम पंक्ति देख सकते हैं तो कर्म और ब्रह्म ज्ञान ये दोनों में समुच्चय नहीं होगा क्योंकि हम लोग ईशावासीय उपनिषद में भी देखे थे कर्म और ब्रह्म ज्ञान में तीन प्रकार के विरोध है हेतु में विरोध है स्वरूपों में विरोध है और फलों में भी विरोध है इस प्रकार की कहा गया था और ये ब्रह्म ज्ञान इसका विधान भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें विधि संभव नहीं है कोई नियोज्य इत्यादि ये सब अर्थात इसके लिए जैसे विधि में आवश्यक होता है ऐसे यहाँ निश्चय नहीं हो पा निज्य तो होगा जो मुमुक्ष है अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए विधान ये कर्म के साथ ही ये नहीं हो पाएगा क्योंकि कर्म और ब्रह्मज्ञान ये दोनों के लिए भिन्न भिन्न अधिकारी का भी आवश्यकता होता, होता है और ब्रह्मज्ञान ये होने से सारे भेद का नाश करेगा और कर्म ये संपादन करने के लिए भेद बुद्धि होनी चाहिए तो ये सब विरोध होने से ये दोनों का समुच्चय नहीं हो पाएगा अच्छा और ब्रह्म ज्ञान का विधान होने का और संभव नहीं है उसका दशम पृष्ठा में भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा गया था वस्तु प्राधान्य सती अपुष तंत्र ब्रह्म विज्ञान ये वस्तु तंत्र है पुरुषतंत्र नहीं है पुरुष तंत्र नहीं होने से इसमें विधान नहीं हो पाएगा अर्थात विधान कर देने से पुरुष कर देगा इस प्रकार के नहीं है क्योंकि ये पुरुष का अर्थात कर्तित्व का अधिन में नहीं है यह तो वस्तु और प्रमाण अधिन है और वो दोनों में भी वस्तु प्रधान है क्योंकि वस्तु के अनुसार ही प्रमाण का निरूपण होता है अगर हमको रूप ग्रहण करना है चक्षु रूपों का प्रमाण चाहिए रस ग्रहण करना है तो रसनेन्द्रिय रूप का प्रमाण चाहिए इसलिए प्रमाण का निरूपण भी वस्तु के अधीन होगा इसलिए भाष्यकार कहें कि वस्तु प्राधान्य सती ज्ञान के लिए वस्तु ही प्रधान होता है टीका में द्वितीय पंक्ति में यस्मत प्रत्यगात्म ब्रह्मता निश्चय वा कर्मणा समुच्चयो न समुच्चयो न ये दोनों का बीच में विभाग होना चाहिए न प्राणिक उपसंगति यस्मत प्रत्यगात्म ब्रह्मता निश्चय से जो प्रत्येगात्मा है जो हमारा वास्तव स्वरूप है वो ब्रह्म है जगत अधिष्ठान है अर्थात जगत हम में ही अधिष्ठित है कल्पित है इस प्रकार के निश्चय चाहे वो परोक्ष हो अथवा अपरोक्ष हो जिसको परोक्ष ज्ञान भी हुआ कि प्रत्येगात्मा ही ब्रह्म है उसके द्वारा भी कर्म संभव नहीं होगा वो तो आगे संन्यास करके वेदांत श्रवण में ही प्रवृत्त होगा इसलिए कहते हैं परोक्ष वा कर्मणा समुच्चयो न प्रामिक कहीं प्रमाण अर्थात शास्त्र प्रमाण इत्यादि ये नहीं कहा गया कि कर्म और ब्रह्मज्ञान ये दोनों का समुच्चय नहीं कहा गया जब परोक्ष ब्रह्मज्ञान भी कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो पाएगा अपरोक्ष का तो कईमुति का न्याय कहते हैं कहा संभव है उपसंगरति भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में उपस्य दृष्टादृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्त प्रत्यात्मया ब्रह्मजिज्ञासे कनेशित श्रुत्या प्रदर्श्यते समय से बाह्य साधन साध्येभ्यो बाह्य जो साधन होता है उसके द्वारा जो साध्य प्राप्त हो सकता है या तो दृष्ट हो सकता है पुत्र पशु वित्त इत्यादि अथवा अदृष्ट लोक प्राप्ति स्वर्ग आदि ब्रह्म प्राप्ति ये सब बाह्य साधन से साध्य होंगे प्राप्त होंगे जो ये दृष्ट अदृष्ट दोनों प्रकार की प्राप्ति से विरक्त है विरक्त साधक उसी का ही प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा इम त्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा प्रत्येगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा समास कैसे कहेंगे विषयो विषय यिज्ञास जो दृष्ट अदृष्ट ये दोनों से विरक्त है उसी को ही ब्रह्म जिज्ञासा होगी इसी को आगे मंत्र में कहा जाता है केनेसितम इत्यादि श्रुतिया मंत्रेण प्रदर्श्य दिखाया जा रहा है ठीक है आपको तो मंत्रों में कहना चाहिए था किंतु आगे जो मंत्र आ रहा है वो तो प्रश्न उत्तर इस प्रकार की दिख रहा है ऐसा क्यों कह रहे हैं टीका में उत्तर देते हैं प्रश्न प्रतिवचन रूपेण प्रतिपादन से अह प्रश्न प्रतिवचन प्रतिवचन उत्तर प्रश्न उत्तर इस रूप से जब व्याख्यान होता है तो इसका क्या लाभ है तात्पर्य क्या है क्यूँ ऐसा करते है अब तर्क संग्रह पढ़ेंगे अथवा मुक्तावली पढ़ेंगे वहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं है तो अथवा आप पुराण में जाएंगे कहीं कहीं प्रश्न है किंतु एक प्रश्न हो जाएगा तो एक अध्याय उत्तर चलेगा पुराण में ये होगा तो यहाँ किंतु ऐसा नहीं है मतलब प्रति वाक्य में प्रश्न उत्तर चलेगा भाष्य इत्यादि देखेंगे उससे क्या होता ना चित्त एकाग्र होता है एक बात है दूसरा बात है कि हमारा बुद्धि में सामर्थ्य बढ़ता है ये प्रश्न कैसे होना चाहिए उसका उत्तर कैसे होता है जब हम प्रथम श्रवण आरंभ करते हैं तो क्या प्रश्न होना चाहिए ये भी हमको पता नहीं रहता जब हम सौ प्रश्न सुनते हैं तब तो धीरे धीरे हमको भी मतलब ये ज्ञान होता है कि अच्छा इस विषय में ऐसा प्रश्न हो सकता है नहीं तो शुरुआत में हम भी जाकर के महाराज जो श्री पूछ लेता है ऐसा ये कैसे होगा महाराज श्री एक बार हमको बोले प्रश्न ऐसा होता है हम भी बोला कि मैसे ऐसा क्यों नहीं होगा मोले हो ऐसा प्रश्न नहीं होता है ये तो हमको पता नहीं क्या प्रश्न होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मारे बिल्कुल ऐसे बोले हम भी ऐसे ही बोला तो हमको तो पता नहीं है क्या प्रश्न होना चाहिए मार्षि बोले और जब थोड़ा शास्त्र पढ़ोगे तो पता चलेगा अच्छा ठीक है क्या प्रश्न होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये भी हमको धीरे धीरे पता चलता है अच्छा आगे है भाष्य में कहते हैं शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण प्रतिवनूपेण कथन तो सूक्ष्मस्तु विषय प्रश्न प्रतिवन शिष्य और आचार्य ये दोनों का प्रश्न और प्रतिवचन यथा संख्या है। ने। है। शिष्य का प्रश्न आचार्य का प्रतिवचन उत्तर इस रूप से कथन तो सुख भवति। इस प्रकार के होने से सुख से प्रतिपत्ति ज्ञान इसका कारण होता है क्यों कहते हैं सूक्ष्म वस्तु विषयत्वा जो सूक्ष्म वस्तु है गुढ़ वस्तु है इसका जब निरूपण करते हैं तो प्रश्न प्रतिवचन होने से अर्थात सुख से हमको ज्ञान उसका होता है सूक्ष्म वस्तु के बारे में क्या प्रश्न होना चाहिए ये ही तो हमको पता नहीं रहता इसलिए शास्त्रकार प्रश्न करके दिखा देते हैं ताकि हम जब ये शास्त्रों को अध्ययन करते हैं अगर हमको ये प्रश्न प्रतिवचन जितना स्मरण रहता है जैसे जैसे हमारा बुद्धि का विकास होता है आगे आगे ये सब प्रश्न अंदर में उठने लगेगा अगर हमको ये स्मरण है कि हाँ के नश्न में इस प्रश्न में ये उत्तर दिया गया था जैसे हम लोग ये ईशावासी पढ़कर के आए हैं उससे हमको जितना स्मरण रहेगा वहाँ कह दिया गया कि समुच्चय नहीं होगा क्यों कर्म और ज्ञान में क्यों कह दिया गया हेतु स्वरूप फलों में विरोध है हमको अगर ज्ञान रह गया कि हेतु फल और स्वरूप और फलों में विरोधी कैसा वहां टिप्पणीकार कह दिए थे जिसको ये सब स्मरण रहेगा वो आगे जहां भी देखेगा जैसे यहां भी आया समुचय नहीं हो पाएगा जिसके विषावासी का स्मरण है कैसे होगा संभव नहीं है तो वहां ये स्पष्ट बात कहा गया था ये सब रहने से आगे कभी भी हमारा अंदर में शंका होगा तो ये समाधान अंदर अंदर हो जाएगा इसलिए ये शास्त्र अध्ययन में बुद्धि और मेधा ये दोनों का आवश्यकता होता है सूक्ष्म विषय होने से सुख से प्रतिपत्ति ज्ञान होता है और दूसरा बात यहाँ दिखाते हैं कि प्रश्न शिष्य का आचार्य का उत्तर के द्वारा केवल तर्क अगम्य दर्शित होती केवल तर्क से अर्थात शास्त्र निरपेक्ष हो करके स्वयं केवल तर्क करके जान लेगा ये सम्भव नहीं है अर्थात आचार्य से ही ये विषय का स्पष्टता ग्रहण करना चाहिए ये कहते केवल तर्क अगम्य भवति ये हमें दिखा दिए और केवल तर्क से इसका ज्ञान नहीं हो सकता है इसको भी और अन्यत्र कहा गया है भाष्यकार उसका उदाहरण देते हैं नैसा तर्केण मतिराप नैया प्रोक्ताने न सुज्ञा प्रमाप तो सत्य धृतिर्वतासी भूया नचिकेत प्रश्न इस प्रकार की अमराज कहते हैं नचिकेता ऐसा मति मति न, न यह ये जो ब्राह्मी मति ब्रह्म विषय का न तर्के तर्केण इसका प्रा, न प्रापणिया टीका में दे दी आपने या प्रापणिया तर्क से इसका प्राप्ति नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ मार्ग भी अज्ञात तो है और लक्ष्य भी अज्ञात तो है हम कह सकते हैं ब्रह्म प्राप्ति आत्म प्राप्ति तो केवल शब्द है इसमें कोई शक्तिवृत्ति से अर्थ नहीं आ जाएगा बुद्धि में तो जहां लक्ष्य भी अज्ञात तो है मार्ग भी अज्ञात तो है कहते है, मार्ग कैसे अज्ञात तो है हम जानते हैं ध्यान करेंगे अथवा ये करेंगे ऐसा कहे है तो जैसा कहे है वो मार्ग वो ठीक नहीं है कैसे निश्चय हुआ मार्ग कुछ पता हो गया किंतु उसका निश्चाय निर्णायक कौन होगा इसलिए मार्ग लक्ष्य जहाँ दोनों ही अज्ञात तो है और अकेला चलना ये कितना बुद्धिमानी है तो इसलिए कहते हैं कि ये शास्त्र आचार्य निरपेक्ष होकर के ब्रह्म प्राप्ति ये तो करना नहीं चाहिए कहते हैं न ऐसा मतिर तर्कर्ण आपने या श्रुत अच्छा, और आगे का उदाहरण देते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद जिसका आचार्य है वही पुरुष जान लेता है तो ब्रह्म का प्राप्ति कर लेता है आचार्यवान क्या प्रत्यय हुआ किस प्रत्येक में हुआ प्रशंसा इनके आचार्य तो टिप्पणीकार कहते हैं कठोपनिषद में तो ये कहा न, न, न, न, न। जो सुनने को बहुत नहीं मिलता श्रवणाय भी बहु भीर यो न लभ्य श्रृणवंतो भी बहुबो यम नीदु आश्चर्य वक्ता कुशलो ज्ञाता आश्चर्य वक्ता के लिए वहाँ टीकाकार कहते हैं कि वक्ता आश्चर्य अर्थात दुर्लभ होता है तो ये दुर्लभ क्यों हो जाता है वहाँ टिप्पणीकार ये बात को और कहते है कहते वक्ता तो आचर्य तो सभी का होते है ये दुर्लभ क्यों हो जाएगा तो कहते हैं अर्थात चोरों का भी आचार्य होता है ना तस्करों का भी आचार्य होता है सभी का होता है कि दुर्लभ क्यों हो जाएगा तो कहते हैं आचार्यवान अर्थात प्रशंसनीय प्रसंसनीय अर्थात जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे ऐसे ही आचार्यवान पुरुषो वेद शांतो के उपनिषद में ये आया है पुरुषो वेद पुरुषो ओकार है इसमें नहीं है अच्छा आचार्यवान पुरुषो वेद <laughs> ये छंदो क्यों ष्ट अध्याय में है स्वतः और और के उपाख्यान में ये बात है अर्थात आचार्य आचार्यवान अर्थात आचार्य से श्रवण करके स्मरण करके तद अनुकूल अनुष्ठान करना अरण्य में पुरुषों को चक्षु बंद करके बांध करके लेकर के छोड़ दिया गया फिर कोई व्यक्ति कृपालु आकर के उसका बंधन खोल दिया खोल करके उसको बता दिया कि ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे आप अगंधारा पहुंच जाएंगे अभी दो चीज हुआ ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे मार्ग बताया इसको स्मरण रखना है दुबारा तद तो अनुकूल अनुष्ठान भी करना है नहीं तो स्मरण तो रखा किंतु अनुष्ठान करेगा विपरीत तब नहीं हो पाएगा तो ये सब उदाहरण दिया जाता है अर्थात जैसे कहा जाता है ऐसे ही करना भी फिर है आचार्यवान पुरुषो वेद आगे कहते हैं विद्या आचार्या साधिष्ठम प्राप्त ये भी चांदोक्य का ये उपासना प्रकरण में है चतुर्थ अध्याय में है ये भी आचार्य से जो विद्या प्राप्त होता है वही साधिष्ठ होता है साधिष्ठ टीका में देखिए अच्छा जो कहा गया नैसा तर्क मतिर आपने का दो अर्थ वहा भाष्य में भी दिया गया आपने का अर्थ प्रापण स्वतंत्र रूप से केवल अपने बुद्धि कौशल से ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकता है दूसरा कहते हैं न हंतव्या वंतव्या नष्टव्या अर्थात आ, कुछ ना कुछ कुतर्क करके इसका नाश नहीं कर देना चाहिए जो थोड़ा बहुत श्रद्धा है बहुत ज्यादा कुतर्क होने से वो भी नाश हो जाता है आदमी चल नहीं पाता मार्ग में तो इसलिए कहते हैं कि न हंतव्या यहाँ हंतव्या दे भाष्य में कहे हातव्या आते ये क्या चीज है सब क्योंकि का विचार में बहुत साल तक तो कुछ हाथ नहीं लगता है बिल्कुल शुखा -शुखा चलना पड़ता है आप कथा सुनने लगेंगे शुरू से रस आने लगेगा ये तो एकदम सुखा सुखा है बहुत परिश्रम करने के बाद जो प्रारब्ध थो थोड़ा क्षय हो जाता है तभी जाकर के इसका थोड़ा बहुत अनुभव आता है कभी कभी वृद्धि हो जाती है तो इसलिए हतोत्साह होकर के अथवा नकारात्मक बुद्धि से ये हाथव्या ऐसे भाष्य में भाषे कर हाथव्या त्यक्तव्या इसका त्याग नहीं करना चाहिए कहते हैं नवती इत आगे कहा गया आचार्य आचार्या ध एव विद्या विदिता साधि प्रा, साधिष्ठम का अर्थ टीका में कहते हैं साधिष्टम शोभन तम फलम प्रापयती इतर्थ आचार्य से जो विद्या प्राप्त होता है वो विद्या शोभन फलम प्राप्त होती शोभन तम अर्थात तो वही ब्रह्मात्मिक ये प्राप्त कराता है क्योंकि किसी भी समय में इस मार्ग में चलने का समय हर पग पर बुद्धि कुछ ना कुछ चीज को ग्रहण कर लेगा क्योंकि बुद्धि में एक प्रकार की स्वभाव रहता है कि मान लेना है कि हम तो पहुंच गए ये बुद्धि का एक स्वभाव होता है अर्थात तृप्ति अनुभव शीघ्र ही कर लेंगे तो इसलिए बार बार इसमें ये गलती हो जा सकती है जहां हम पहुंच गए ये ठीक हो गया और आगे तो चलना नहीं है संतुष्ट हो जाएगा लेकिन तो अगर कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है वो बता देगा नहीं नहीं ये अनुभव अभी ठीक नहीं हुआ और आगे चलना है तो इस प्रकार की किसी का शरण में रह करके करने के लिए स्मृति कह रही है आगे कहते हैं स्मृति भी कहती है उसका तद विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्य ते ज्ञानीन तत्वदर्शिन तद विद्धि प्रणिपात न प्रणाम करना प्रणाम करने का अर्थ है कि अहंकार रहित तो होना अहंकार अधिक होगा तो व्यष्टि भावना दृढ़ रहेगा व्यष्टि भावना दृढ़ रहेगा तो ऐक्य भावना नहीं हो पाएगा तो ये तो सब लक्षण कहते हैं प्रणिपात न प्रश्न करेंगे सेवया सेवा करना है सेवा करना इसका एक खाली आवश्यकता नहीं है वास्तविक जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होता है वो तो अपना मतलब ऐसा हुआ 2010 में 2011 में ज्ञान के समय में महाराज जी के जो तीन सेवक थे सब आगे पीछे होने लगे तो बाकी एक व्यक्ति रहा था जो भंडार में उस दक्षिणा भी बांटता था ज्ञान योग में भारी काम होता है उसका तो दोनों समय करना पड़ता है बाकी दो सब जो सेवक थे थोड़ा आगे पीछे होने लगे जो उनका रेगुलर सेवक थे ये मतलब स्टैंड बाई सेवक था और उसका सेवा था दक्षिणा बांटना तो ये दोनों जब मुख्य सेवक आगे पीछे होने लगे तो सेवा में गए ही नहीं तो अभी अर्थात तो ज्ञाने का समय में महाराज जी का थोड़ा काम भी अधिक रहेगा भक्त लोग आते रहेंगे वो सब करते रहेंगे तो अभी वो सेवक अर्थात तो बाकी ये सब सेवा में रहेगा और महाराज जी का आधा सेवा करेगा वो सेवक भी हमको भी एक दिन बोला नहीं कि ऐसा स्थिति है बोल करके ऐसा चलने लगा और ऐसे बहुत दिन पार भी हो गया तो फिर बहुत बाद में पता चला कि अर्थात तो महाराज जी अपने काम आपने कर रहे हैं और किसी को आवश्यक नहीं है इस प्रकार की वो लोग बहुत ज्यादा ये नहीं करते आवश्यक नहीं करते महाराज उनको एक कपड़ा धोना है दो पहनता एक पहन लेगा क्या आवश्यक है दो पहनने का जरूरत नहीं है, तो उनको आवश्यकता नहीं होता है तो फिर ये सेवा क्यों कहा जाता है ये छांद के उपनिषद में कहा जाता है जहां नारद सनत कुमार विचार आता है वहां कहते हैं सत्य का अनुभव करना है तो विज्ञान चाहिए तो विज्ञान अर्थात इसको हम ज्ञान कहते हैं निधिध्यासन निधिध्यासन कैसा होगा मनन करना चाहिए मनन कौन कर पाएगा कहते हैं जिसके शुश्रूषा है सुश्रुसा अर्थात श्रवण की इच्छा तो श्रवण कौन कर पाएगा कहेंगे जिसका इंद्रिय संयम है कृति है तो हम सुश्रुसा शब्द से सेवा से को भी ले लेते हैं तो सुश्रुसा अर्थात सेवा वही कर पाएगा जिसका इंद्रिय संयम है शास्त्र कहता है कि वेदांत श्रवण करने के लिए सेवा करना चाहिए तो सेवा करना चाहिए अर्थात तो आप कपड़ा धो देंगे पांव दबाएंगे मार्ज कहेंगे अगर आदमी पांव दबाए तो दर्द होगा अच्छा क्या होगा तो सेवा उस दृष्टि से आवश्यक नहीं है आप सेवा कितना कर पाते हैं ये द्योतक है कि आपका इंद्रिय संयम कितना हुआ है जिसका इंद्रिय भोग में आसक्ति रहेगा वो बहुत ज्यादा निष्ठावान होकर के सेवा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका चित्त का अर्धांश तो विषय भोग के तरफ जाएगा ये एक है कि अर्थात ये श्रवण में अधिकारी है जिसका इंद्रिय संयम हुआ है गुरु कैसा जानेगा अधिकारी है नहीं है उसका सेवा से जान लेगा ये कितना निष्ठावान होकर के सेवा करता है जो अपना बचा करके सेवा करेगा जानेंगे ये अभी वेदांत का अधिकारी पूर्ण रूप से नहीं है ये सब शास्त्र हमको इस प्रकार की सूचना देते हैं हम जितना समझ जाते हैं सुधर जाते हैं नहीं समझते तो हम चलते हैं ऐसे तद विधि प्रणिपात इत्यादि श्रुति स्मृति नियमच श्रुति और स्मृति में ये सब नियम कहा गया इसी प्रकार की ही होना है आगे कश्चि गुरु ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य प्रत्येगात्म विषयाद अन्त्र शरण अपश्यन्य नित्यम शिवम अचलम इछन पप्रच्छेति कल्प्यते कोई शिष्य आकर के आचार्य के पास पहुंच करके विधिवत विधिवत अर्थात जैसा कहा गया तो इसी प्रकार की प्रश्न करता है आ, और ये सब मंत्र में स्पष्ट नहीं है इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं कि कल्प्यते ये कल्पना किया जाता है क्या कल्पना किया जाता है कश्चित कश्चित अधिकारी शिष्य गुरु गुरु किस प्रकार के ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य श्रद्धा पूर्वक उपेत्य प्रत्यगात्म विषयात अन्यत्रणम अपश्यन् प्रत्यगात्म विषय से अन्य में शरण नहीं है अर्थात प्रत्येगात्म ज्ञान यही ही शरण है इसे अन्यत्र शरण नहीं है और प्रत्येगात्म ज्ञान होने से क्या होगा कहते हैं कि वही प्रत्येगात्मा जो कि अभय नित्य शिव अचलम इच्छन उसको प्राप्त करने का इच्छा से पप्रच्छ पूछा जा करके इतिकल्पय ऐसा कल्पना करते हैं मंत्र में तो साक्षात नहीं दिखता है यहां मंत्र आरंभ होगा ओम केने शंग पतति प्रेसितं मन के न प्राण प्रथम प्रैति युक्त केने शितांग वाचमिमं मीम वदंती चक्षु श्रोत्रंग कौदेव युनि ओम परमात्मा का वाचक भी है और उनका प्रतीक भी है प्रतीक और वाचक में थोड़ा अलग है यहाँ यहाँ दोनों ही है ओंकार परमात्मा का प्रतीक भी है वाचक भी है इस विषय में जानना है तो थोड़ा कठोर पर और देख ले सकते हैं जहाँ आया है ये एक बनम श्रेष्ठम एतद बनम परम वो मंत्र में वहाँ टीकाकार थोड़ा स्पष्ट किए हैं इसका वाचक और प्रतीको ये दोनों में अंतर के नितम पतती प्रेषित मन इदम मन के नितम प्रेषित पतती पतती अर्थात गच्छी पतली गो ग मन कहाँ जाएगा कहते अपना विषय के प्रति जाएगा जो विषय के प्रति जाएगा के न, न कर्त्रा किस कर्ता के द्वारा ये प्रेरित हो करके जाता है तो के न मन पतती विषय प्रति गच्छति इतना तो वाक्य हो जाता है फिर आगे प्रेषितम द्वारा प्रम कहते हैं तो इसका द्वारा पूछते हैं कि वो जो प्रेरणा देने वाला है केन शब्द से कहा गया जो प्रेरणा देने वाला वो किस प्रकार की उपाय से प्रेरणा देता है कौन प्रेरणा देता है और कैसे प्रेरणा देता है ये दोनों विषय को ये प्रश्न है इसलिए इसम प्रेषितम दो बार यहाँ आया है आगे कहते हैं केनो न प्राण प्रथम प्रेति युक्त के न युक्त प्रेरित किसके द्वारा हो प्रेरित होकर के प्राण प्रथम प्रेति इंद्रियों के अपेक्षा प्राण पहले जाता है प्राण पहले उसमें प्रवृत्ति हो गई फिर बाद में इंद्रियों में तो उसको पूछता है कौन प्रेरणा देता है ये प्राण को और के ने सीताम वाचम इमा बदंती जनाहा ये मनुष्य लोग मनुष्य सभी कोई तो केन किसके द्वारा प्रेरित होकर के इमाम ईशिताम वाचम बदंती इष्टवाणी को कहते हैं जो चाहता है जो कहने के लिए वो कहता है किसके द्वारा प्रेरित होकर के वाणी बा, के विषय में कह दिया आगे कहते हैं चक्षु श्रोत्र कऊ देवो युन कौन है वो देव जो की चक्षु श्रोत्र इत्यादि को सब प्रेरित करता है तो ये उपलक्षण है सभी इंद्रिय प्राण तो कह दिया गया मनो को भी कह दिया गया मानस से अर्थात बुद्धि ये सब किसके द्वारा प्रेरित हो करके विषय के प्रति जाते हैं अच्छा अच्छा हाँ टीका में ना भाष्य में अंतिम पंक्ति में केने सितम नया पुस्तक में ठीक होगा शायद केने सितम इति केन पूर्व पृष्ठा में केने सितम इति केन कर् ये तो पंक्ति हम लोग भी देखे नहीं न अच्छा हाँ ये पंक्ति भाष्य में पूर्व पृष्ठा में देखिये केने शीतम इति मंत्रम है केने शितम कहते हैं के न इष्टम इस अभिप्रेतं सन पद भिन्न पद है नया में ठीक है केने अभिप्रेतं सन अभिप्रेत तो अलग है सन तो अलग है अभिप्रेतम एक पद हो गया ना सन भिन्न पद है ये भिन्न पद होना है, तो है। केने शीतम इति केन कर्त्रा ईशितम इसीतम उसका अर्थ कह देते हैं इष्ट इष्टम अर्थात तो किसके द्वारा इच्छित तो हो करके अर्थात प्रेरित तो हो करके तो इष्टम का अर्थ अभिप्रेतम किसका अभिप्राय से सन मन पतती पतती गति पतली गति अर्थ कहते तो इसका अर्थ कहते हैं सो विषय प्रति मन सो विषय प्रति गच्छति संबोध्यते तो किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन विषय के प्रति जाता है अगर हम उसको जान लेंगे जो हमारा मन को चलाने वाला है आगे हम क्या करेंगे मन को जो चलाना वाला है आगे हम उसको निर्देश देंगे आप हमारे मन को ऐसे चलाना वो कौन है कहेंगे आगे वही तो मतलब खोजना है वो परमात्मा तो इसलिए हम लोग शुरू से वो परमात्मा को कहते रहना तो अ, अ, अन्य अ, अ, अ, अन्यार्थ है कि कर्म भी हम लोग प्रतिदिन शाम को शिव को पाठ मतलब निराजना करने के बाद कहते हैं ये मोक्षार्थम कुरु कुरुचित्तवृत्ति मचलाम अन्य अन्य स्तुकीम कर्म भी है हमारा चित्तवृत्ति को निश्चल करो तो अभी जानने का इच्छा हुई है कि ठीक है उसको जान ले हम तो जानने से पहले प्रतिदिन प्रार्थना करे कि हमारा चित्तवृत्ति निश्चल करे चलिए अभी थोड़ा व्याकरण आ गया अभी टीका में ईश आभीक्षणे यहाँ ईस धातु जो लिया गया केनेसितम ईशु इच्छायाम क्योंकि भाषा में उसी प्रकार व्याख्यान दिया गया किसके द्वारा प्रेरित तो होकर के इच्छित होकर के मन हो, तो हो जाता है अभी टीका में संशय दिखाते हैं ईष आभीक्षणे ईश गत धातुअतर संभव संभवे कथम इच्छा व्याख्यानम इत्याशं एक धातु है ईस आभीक्षण गण का परस्वी पद सेठ धातु है और दूसरा है ईस गतो दिवादिगण्य परस्वी पद सेठ धातु है ये दोनों धातुअतर संभव है आप कैसे ईस आभीक्षण ये धातु ले लिए ये तुदादि परसमी पद सेठ धातु है आ, ए, आप अभी ईस इच्छा धातु कैसे लिए आभीक्षण और अर्थ का तो दोनों अर्थ और उपलब्ध है प्रथम इच्छार्थस्य एवं व्याख्यानम इति आशंक्य अभी यहां से प्रत्येक पंक्ति हमको ठीक स्पष्ट याद रखना है प्रथम हो गया कि ईस में तीन धातु है ईसा अभीक्षणे ईश गत और ईशु इच्छायाम तो अभी तीन धातु से आप ईश्व इच्छायाम को क्यों लिए प्रथम प्रश्न हुआ भाष्य में कहते हैं ईशेर अभीक्षण से गत्यर्थ से चह असंभवाद इच्छा रूपम गम्य गम्यते ईश्वर आभीक्षण और ईश्वर गति ये दोनों यहाँ संभव नहीं है क्योंकि विषय में कौन जाता है मन जाता है दिन में कितने बार जाता है बार बार जाता है और जाता है ना नहीं जाता है तो जाता है और बार बार जाता है इसको क्या श्रुति कहेगी मनो बार बार जाता है और मनो जाता है ये तो प्रत्यक्ष सबको अनुभव है तो जो सभी को प्रत्यक्ष अनुभव है उसको श्रुति नहीं कहेगी इसलिए भाष्यकार कर आभिक्षण अर्थ से गति अर्थ से यह असंभव असंभव तो श्रुति नहीं कहेगी श्रुति का कार्य है कि अज्ञात ज्ञापक अगर जो ज्ञात है सभी को पता चलता है सभी को तो पता चलता है अर्थात अति दुष्ट स्थिति से तो पता चलता है मनो चला जाता है विषय के प्रति तो इसको श्रुति नहीं कहेंगे इसलिए कहते हैं यह असंभव बात श्रुति ऐसा कार्य नहीं करेगी इच्छा अर्थ ही लेना पड़ेगा अर्थात तो कौन है मतलब किसका इच्छा से मन चलता है आगे भाष्य में ईशितम इति इत प्रयोगस्तु छांदस तस् एवं प्रवस्ार्थ प्रेषितम ईशितम धातु हो गया ईष धातु अभी हम ईष धातु किस अर्थ वाला धातु को लिए इच्छार्थक धातु के लिए अभी कहते हैं इसी तो ये जो धातु हुआ इसमें इस धातु प्रत्यय क्या हुआ निष्ठा और निष्ठा को ईट हुआ आप इस धातु इस धातु लिए तो तुधादिगण्य परस्म पद सेट धातु है तो भाष्यकार कह रहे हैं कि ईट प्रयोग छांदस अर्थात ईट उसको होना नहीं चाहिए था क्यों नहीं चाहिए था इसके लिए विचार आगे आरंभ होगा तो ईट होना नहीं चाहिए था किंतु ईट प्रयोग किया गया यही छांदस हो गया इस तो रूप हो गया तसै वही समान रूप का अगर प्र कर देंगे तो प्र इसित तो आदगुण हो गया प्रेषितम इति नियोगार्थे प्रेषितम तथ तो नियोग विषय का ये धातु हो गया अभी भाष्यकार कह रहे हैं कि इस धातु जो कि सेठ धातु है उसको ईट नहीं होना चाहिए था किन्तु कर दिया गया ये छांदस है अभी टीकाकार देखिए आभीक्षण पौनपुण्यम तद विषयताया आभीक्षणम का अर्थ हो गया पौन पुण्य पौनपुण्य विषय इस धातु दूसरा हो गया गति विषयताया इस धातु गति विषयक होगा अर्थात इस धातु का अर्थ गति होगा वा मानस अनभिप्रेतत्वात मन का अभी बार बार और जाना ये दोनों यहाँ अभिप्रेत नहीं है ये तो सबको प्रत्यक्ष है होने से मन प्रवर्तक विषय विशेष्य एव बुभूत मन का प्रवर्तक कौन है ये जानने का आग्रह है जाता है बार बार जाता है ये तो प्रत्यक्ष है इसलिए पूछते हैं कि कौन इसको विषय में बार बार प्रेरित करता है बुभुत्सित्व यहाँ तक हो गया भाष्य का प्रथम पंक्ति का टीका व्याख्यान भाष्य में जो द्वितीय पंक्ति में आया था ईट प्रयोग छांद इसके लिए देते हैं ईट प्रयोगे सती गुणे न भवित टीकाकार कहते हैं ईट प्रयोग होने पर गुण होना चाहिए तदा तो तो तो अगर ईस धातु को ईट हो गया पर में निष्ठा है इसी तो अभी ईस इस आगे इत निष्ठा को ईट हुआ हो गया इत ईश आगे इत उपधा में कौन है ई तो अभी टीकाकार कह रहे हैं कि इत होने से अभी लघुपद गुण होना चाहिए था इत अर्थात ई अर्थ तो तो क्या है निष्ठा लघुपद गुण हो जाएगा नहीं होगा तो अभी निष्ठा होने से यहाँ गुण नहीं होना चाहिए अभी टीकाकार कह रहे हैं ईट अगर होगा तब गुणा होना चाहिए था और यहाँ मंत्र में गुणा नहीं हुआ है भाष्यकार सेठ धातु को कहते हैं ईट नहीं हुआ मतलब ईट नहीं होना चाहिए किंतु किया गया ये छांदशा और टीकाकार कह रहे हैं कि निष्ठा प्रत्यय होने से गुणा होना चाहिए किंतु नहीं हुआ ये छांदशा ये दोनों ही विरुद्ध आया पहले इसका वही विचार करेंगे ईट प्रयोगे सती गुणे न भवितव्य अभी शंका पहले स्पष्ट हुआ भाष्यकार जो कह रहे हैं कह रहे हैं कि ईट नहीं होना चाहिए सेठ धातु को ईट नहीं होना चाहिए फिर भी हुआ विरुद्ध बात कह दिए टीकाकार कि निष्ठा प्रत्यय होने से गुण होना चाहिए ये भी विरुद्ध बात है फिर भी यहाँ गुण नहीं हुआ तो ये सब अभी व्याकरणों में दिखाएंगे टीका में देखिये इट प्रयोग सती गुण न भवित गुण होना चाहिए अगर गुण हो जाएगा तो अभी रूप क्या बन जाना चाहिए ऐसी तो अभी मंत्र में ऐसी होना चाहिए किंतु ईशितम है प्र आगे ऐसी इस प्रकार की है। तदा ऐसी टीका में आगे तदा ऐसी सियाद तद अभात छांद सत्व अभिधानम वो नहीं किया गया गुण नहीं किया गया है यही छांद है ईट कर दिया गया ये छांदस नहीं है गुण नहीं हुआ ये छांदस अभी टीका और भाष्य ये दोनों मत भिन्न हो गया न तो धातु और अनिट्वात धातु अनिट है और उसको ईट कर दिया गया भाष्यकार जैसे कहे टीकाकार करें कि वो ठीक नहीं है अनुबंध विकल्प विधानत अनुबंध विकल्प हुआ अनुबंध का विकल्प यहाँ है इतना दूर तक अभी हम लोग सब टिप्पणी देखेंगे प्रथम टिप्पणी दो नंबर ईट प्रयोगे सति उसके लिए टिप्पणी कह रहेंगे लक्ष्य अनुरोधे न लक्षण से नैयत्व ईट प्रयोगे सति जो कहते हैं अगर आप आएंगे तो आप आने पर अर्थात तो वहां विकल्प हो गया आप आने पर अर्थात नहीं आने का भी संभावना है तो, अभी कहते हैं कि इस प्रकार आप संभावना कहां से ले आए ईट प्रयोगे सती अर्थात विकल्प कहा से ले आए तो इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं कि लक्ष्य अनुरोध सूत्र लक्षणम लक्षणम अर्थात सूत्रम सूत्र सब लक्ष्य लक्ष्य अर्थात जो रूप सिद्ध हुआ है रूप के अनुसार लक्षणों का सूत्रों का विचार करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम सूत्र के अनुसार विचार करके कहते हैं ये रूप तो बनेगा ही नहीं वो नहीं है रूप जैसे बना है उसको सिद्ध करने के लिए सूत्रों का प्रयोग कैसे होगा सूत्रों का कार्य नहीं है जो प्रयोग हुआ है उसका निषेध करने के लिए वो बताएगा अगर हम लोग व्याकरण का विचार करते करते अगर अंतिम में किसी उपाय नहीं हुआ हम क्या कहते हैं इष्ट सिद्धि के लिए इसको मानना पड़ेगा इष्ट सिद्धि ही अंतिम बात है इसको टिप्पणी कह रहे हैं अभी विकल्प होने का अगर निमित्त तो नहीं था तो किंतु यहाँ टीकाकार कह दे ईट प्रयोगे सति अर्थात लक्ष्य के अनुसार ये सब सूत्रों का विचार करना चाहिए ईट प्रयोगे सति ये एक सामान्य विचार हो गया अभी टीकाकार कहे हैं कि ईट होने से गुण होना चाहिए था नहीं हुआ इसको कहते हैं गुणे न भवितव्य गुण होना चाहिए था और टीकाकार भी कह दे ईट प्रयोग सती अर्थात टीकाकार कहते हैं ईट प्रयोग होने से गुण होगा और ईट जब नहीं होगा गुण नहीं होगा अर्थात दो रूप ऐसा व्यवहार होना चाहिए टीकाकार करें अन्वेषितम इसमें ईट हुआ अन्वेषितम हुआ गुण हुआ हुआ और अन्विष्टम इसमें ईट हुआ नहीं हुआ अन्यम ईट नहीं हुआ गुण हुआ नहीं हुआ तो टीकाकार कह रहे हैं कि ईट होने से गुण होना ईट नहीं होने से गुण नहीं होना क्यों कहते अन्यषितम अन्विष्टमिति प्रयोग द्विविध्यो उपपत्तये इस प्रकार की दोनों प्रयोग होता है ये दोनों होने के लिए हमको ईट प्रयोग होने से गुण ईट प्रयोग नहीं होने से गुण नहीं होना है इस प्रकार की मानना पड़ेगा यहां तक अभी टिप्पणी थोड़ा विराम आगे हम मतलब विराम करना नहीं है विचार अभी कहते हैं कि ईट आपको अन्वेषितम और ये दो रूप चाहिए आप नीच कर दे सकते हैं इस धातु से अगर आप नीच कर देंगे लघुपत गुण हो जाएगा तो हो जाएगा आपका ए तो होने से आपका अन्वेषी आगे ईतम तो ईतम को मान करके अच्छा इतम अन्वेषी लघुपद गुण जब करेंगे आगे निष्ठा निष्ठा हो जाएगा अगर ई तो आएगा ई तो अगर आएगा अगर उसको नहीं मानेंगे तो दीर्घ होना चाहिए क्योंकि ये अभी नहीं लगेगा अच्छा अच्छा ये नीच का लोप कैसे होगा अनिड़ादी नहीं।, नहीं है पर में ईडादी है क्या चीज अगर सेठ निष्ठा पर में है ऋणी का लोप करने के लिए कोई है बता पाएगा निष्ठायम सेति सेठ निष्ठा पर में होने से ऋणी का लोप हो जाएगा आप ऋणीच को मान करके आपका लघुपद गुण हो गया तो आगे का लोप हो गया आगे ई तो रहा आपको ऐसी तो मिल जाएगा तो आपका रूप बन जाएगा अर्थात आप करके अन्वेषित बना देंगे दे और नीचे नहीं करेंगे तो अनिष्ठा भी नहीं है आपके मतलब ईट नहीं है ईट नहीं है और अनिच भी नहीं है तो आपका अन्य रूप बन जाएगा तो ये दोनों रूप आपको नीच करना और नीच नहीं करने में प्राप्त हो सकता था तो आप करके ये कर लेंगे इतना क्या विचार कर ले तो इसलिए पांच नंबर टिप्पणी देखिये अन्यषितम अनविष्टम व इति से न सेच और अनिच भादय युक्तम आप कहेंगे नीच कर देंगे तो अन्वेषितम हो जाएगा अनिच नहीं करेंगे तो अन्यष्टम होगा ये दो रूप तो आपको हो जाएगा कहते हैं ऐसा न उपादय युक्तम ये बात ठीक नहीं है क्यों ऋणीच करेंगे तो अर्थ भिन्न होगा क्योंकि कोई भी धातु भी चुरादि गण्य नहीं है अगर नीच करेंगे तो अर्थभद हो जाएगा क्योंकि प्रयोजकों को कहेगा प्रयोज्य को नहीं कहेगा तो अर्थभेद हो जाएगा किंतु अन्यषितम और अनुष्टम ये अर्थभेद नहीं ये दोनों समानार्थ के व्यवहार होते हैं इसलिए आप यहां अची उपाय को लेकर के भी समाधान नहीं ले पाएंगे अब देखिए दो नंबर टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति हम लोग देख रहे थे अब टीकाकार कह रहे हैं कि ईट होने से गुण होना चाहिए निष्ठा प्रत्यय होने से गुण हो जाएगा फिर निष्ठा कीत रहेगा कित नहीं रहेगा क्योंकि अगर आपको गुण करना है तो फिर निष्ठा को कीत न कहना पड़ेगा ये निष्ठा को कीत न कैसा कहेंगे तो टिप्पणी कर नक त्वा सेठ अतो नक्त्वा सेठ क्या कहेगा सेठ त्वात कीत नहीं होगा ठीक है इसका ये इस सूत्र का संख्या है एक दो अठारह सूत्र का परसूत्र है आगे दे दिए निष्ठा सिंग स्विदी मिदिक स्विदी ध्रिश यह है एक दो उन्नीस ये सूत्र कहता है कि निष्ठा ऊपर से आ रहा है सेट कीत न इतना अनुवर्तन होता है अर्थात सेठ निष्ठा कीत न किंतु इतने ही धातु के प्रति सीघ सिंग धातु का अर्थ सिंह स्वप्ने आगे है स्विदी स्वेद जो गात्र प्रक्षरणे, प्रक्ष शरीर से पसीना निकलना आगे है इमीदा, इम, इमीदा, स्नेहने, आगे है इक्षुदा, वो भी स्नेह मोचन आगे ध्रष ई ध्रिषा प्रागल भी इतने मात्र धातु के पर्व ही शेठ निष्ठा कित नहीं होगा कितने नहीं होगा तो गुण हो जाएगा तो अभी हम लोग का कौन सा धातु विचार चल रहा है धातु वो तो इसमें नहीं गिनाया गया तो उसके पर में सेट निष्ठा की तो कैसे नहीं होगा इसलिए कह रहे हैं कि योगम विभज्य निष्ठा इति जो निष्ठाम सिंह शुद्धि इत्यादि निष्ठा इति योगम विभज्य ये सूत्र में है निष्ठा सिंह सुधिक आप इस सूत्र का विवाह कर दीजिए पहला सूत्र कर देंगे निष्ठा ऊपर से आ रहा है सेट कीत न अर्थात तो सेट निष्ठा कीत न इस प्रकार के आपको मिल जाएगा सेट निष्ठा कीत न ये कहाँ होगा कहते सामान्य धातु में ये लगेगा अभी हमारा ईसो धातु चल रहा है तो इसमें हो जाएगा कि ईसो धातु के पर्व में सेट निष्ठा कीत नहीं होगा नहीं होगा तो गुण हो जाएगा हो जाएगा तो ये कह रहे हैं किित्व निषेधस्य से अभ्युपगम्यवाद अभी कित्व निषेध हो गया कित्व से गुण हो जाएगा शेठ निष्ठा हो जाएगा तो गुण हो जाएगा कहेंगे आप योग विभाग क्यों कर दिए ये तो कोई प्रामाणिक नहीं अभी टिप्पणी योग विभाग कर रहे हैं करे ये तो प्रामाणिक नहीं है तो अभी टिप्पणीकार उसके लिए कहते हैं शिष्ट प्रयोग उपपत्त ये योग विभागा आद्रिय बुधेर विद्वान लोग ऐसे किए हैं क्योंकि जो टीकाकार का मत को सिद्ध करने के लिए अभी टिप्पणीकार कह रहे हैं तो टीकाकार कह रहे थे कि ईट होने से गुण होना चाहिए अर्थात निष्ठा कीत नहीं होना चाहिए ये टीकाकार प्रामाणिक है उनका वचन को सिद्ध करने के लिए टिप्पणीकार कह रहे हैं कि वो प्रामाणिक व्यक्ति है उनका वचन सिद्ध करने के लिए हम योग विवाह कर दिया तो हमने कोई गलत नहीं किया ऐसे टिप्पणीकार कह रहे हैं न अभी निष्ठा है न सेठ सेठ त्वा की न अभी तो निष्ठा है तो इसलिए कहते निष्ठा में हम लोग वहां से अनुवर्तना लाएंगे सेठ तो निष्ठा कित न ऐसा करके इस धातु में सेठ निष्ठा को कित निषेध करके गुणा कर देंगे तो गुण होना चाहिए था किंतु यहाँ गुणा नहीं हुआ इसलिए कहते हैं तो अभी यहाँ वर्तमान विद्वान ये टिप्पणीकार का बात को विरोध कर रहे हैं बात तो मान को विद्वान में कहता हूं टीका भाष्यकार टीकाकार टिप्पणीकार तीन हो गया अभी के जो लोग विचार करने वाले वो लोग कहते हैं अभी टीकाकार का मत को सिद्ध करने के लिए टिप्पणीकार ऐसा कह दिए और टीकाकार भाष्यकार मत का विरोध करते रहे हैं अभी हमारे सामने भाष्यकार प्रामाणिको होना चाहिए ना टीकाकार प्रामाणिको होना चाहिए हम कहेंगे कि पटिकाकार अगर कहेंगे तो उत्तरोत्तरो मुनि नाम प्रामाण्यम प्रामाण्य। ये व्याकरण में चलता है तो पाणिनि महर्षि के अपेक्षा आप ये कात्यायन महर्षि महर अधिक प्रामाणिक है और कात्यायन महर्षि के अपेक्षा पतंजलि महर्षि अधिक प्रामाणिक है तो यहाँ भी इस प्रकार कहेंगे कहेंगे यहाँ कोई भी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि भाष्यकार तो निर्विवाद प्रमाण है तो टीकाकार भी वहां प्रमाण नहीं होंगे कहेंगे आप भाष्यकार को प्रमाण कहने के लिए खाली श्रद्धा आपका करण है ना और कुछ तर्क है तो ये विचार वर्तमानी को लोग देते हैं कहते हैं हमारे पास तर्क है वो आगे से विचार होने के बाद कहेंगे वो कहते हैं भाष्यकार का मत ही ठीक है क्योंकि टीकाकार मत सिद्ध करने के लिए आप योग विवाह कर दिए तो ये आवश्यक नहीं है भाष्यकार का मत ठीक है अभी देखिए आगे तो ये हो गया भाष्य का मत अरे टीका का मत हो गया कि ईट होने से गुण होना चाहिए ये नहीं हुआ और इसको सिद्ध करने के लिए योग विभाग करना पड़ा अच्छा अभी अनुबंध टीका में चतुर्थ पंक्ति में दिए थे कि न धातु और अनिट्वात धातु अनिट है उसको ईट कर दिया गया ये छांदस है ये किसका मत है भाष्य का मत है तो अभी टीकाकार कह दिए न तू ये बात ठीक नहीं है क्यों कहते हैं अनुबंध विकल्प विधान अनुबंध से विकल्प विधानत ये, विधानात ये टिका कर हेतु देते हैं भाष्य मत का निराकरण करने के लिए इसके ऊपर चार नंबर टिप्पणी देखिए ये थोड़ा और अधिक विचार है अनुबंध विकल्प विधानत अनुबंध शब्द अत्र आगम पर आगम अर्थात पाणनीय अष्टाध्याय आगम है आगम पर इति ऐसे तो अर्थात तो अनुबंध जो टीकाकार कहे इसका अर्थ अर्थात सूत्र अर्थात सूत्र विकल्प अर्था अर्था हुआ है वस्तु तस्तु उसको दिखाते हैं कैसे क्या सूत्र विकल्प उसको दिखाते हैं ईशु गमी यम छूत्र है तो उसमें ईशु धातु क्या अर्थ कहे ईशु इच्छायाम आगे गमरी अर यम उपमय तो ये जो नियमों कहते हैं उपसम ये तीन धातु से परमे प्रत्यय इनका छ प्रत्यय हो जाएगा क्या पर रहने पर शीत परम यमो उपसम है ना ऊपरम है अच्छा हाँ यमु ऊपरम है ठीक है तो परमे शीत प्रत्यय रहने से इनका अंतिम वर्णों को छ हो जाना चाहिए इसलिए इच्छती कहते हैं गच्छती धातु तो गमली है ईश्व है इच्छती गच्छति हो जाता है सूत्रे ये सूत्र में इशु में उकार है अभी कहते हैं उकार अनुसंग अनुसंगाभ्याम पाठ द्वैविध्य प्रचया अभी ईशु गमी यमाम छ इसमें ईशु है और एक सूत्र है तीस तीस सह लुभ रुष ऋष इसको दिए हैं आगे द्वितीय नीचे से तृतीय पंक्ति में है अभी वहाँ तीस तीस में कैसे पद अच्छेद है ती अर्थात में रहने पर ईस वो भी ईश इच्छा धातु है देखिये एक सूत्र में ईश मिलता है एक सूत्र में ईशु मिलता है तभी तो वही धातु में उंग अनुसंग भ्याम पाठ दिविध्य प्रचयात अभी दो प्रकार पाठ मिलता है तो होने से प्रचयादी धातु और उदित वैकल्पिक अंगीकारात ये जो ईशु धातु है इसका उदित विकल्प है किस सूत्र में ईशु धातु को उदित लिया गया गमिया और कहा लिया गया थी सहल उभर उ तो दोनों प्रकार की हो गया तो इसको कह दिया कि अर्थात तो उदित विकल्प हुआ इसी को टीकाकार कह दे कि अनुबंध से विकल्पत्वा अर्थात आगमस्य आगमस्य अर्थात सूत्र सूत्रस्य से अर्थात उसमें सूत्र में जो अनुबंध कहा गया वो अनुबंध का अर्थात तो उ कार कहीं अनुबंध है कहीं अकार अनुबंध है ये विकल्प हुआ ठीक है बहुत ज्यादा नहीं करेंगे आज यहां तक अच्छा हाँ बुधे नया पुस्तक में तृतीय पंक्ति में टिप्पणी टिप्पणी तृतीय पंक्ति नया पुस्तक में अंतिम है वहां होना चाहिए बोध्यम नया पुस्तक में यहाँ ये त्रुटि हुई है बोध्यम होना चाहिए बोध्यते है चार नंबर में जो निषेधात सकार है हाँ वो तो अच्छा हाँ ये जो आगे विचार होगा जो हम भेजा था दूसरों को कुछ कुछ लोगों को भेज दिया था और जिनको थोड़ा विचार में और रुचि लेना है तो आप लोग पुराना पुस्तक अथवा बोला था विचित्रंग न्याय से उसको अब विस्तार कर लीजिए जो अंश हम लोग भेजा था उसको कहाँ लिखना है देखिए चार नंबर टिप्पणी का तृतीय पंक्ति में है प्रथम शब्द वैट कतया नया पुस्तक में प्रथम शब्द वैटकतया है उसके बाद जो हम पंक्ति भेजा है उसको लिखना है वहां जो पंक्ति भेजा गया है वो ये बैठक तैयार के आगे उतने अंश को जोड़ देना है वहां जोड़ना है वो बात तो हम लोग यहाँ थोड़ा अलग यह है काटा काटना पड़ा है? वो किंतु काटना नहीं पड़ेगा हो जाएगा बैठक तैयार के आगे उतना जोड़ देंगे वो पंक्ति पूरा छूट गया आज यहां तक नो मित्र शो भव